जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण मुरणाला जयलांती जय श्री गुरुणां नाम की जय श्री प्रेम अक्षरमग्रंथि की जय श्री राधागिरि बिहारी देव की जय श्री भागवत देवा शास्त्र की जय श्री दत्तात्रेय गुरु गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय आहारतम हरि कोविंद जय जय आहारतम गोविंद जय जय गोविंद जय आले जय हो गंगा जय है गोपाल जय है आधारmul है हितो इनके जय जय आधारmul है हितो इनके जय guru tujhe kaje hu aar tujhe soondh tadhe hu aar tujhe rahar manhe tujhe tujhe tar tadhaatma manaye ko tu bol rah ki उन हर दिन पुराने को शुभ कराए उन जड़ पार्श्व सत्यवधि हुए उन उपयासों इस्यास कल्पनतम वात्मय मम परमजर तिरुविश्व सद्गुरु सहिराय नरलक्षण लक्ष्यतम शिरुष्मा क्षमा नाम जड़धाम नाम इत्तर गुर्दी यस्य प्रेरणया प्रवत्तो हम नंबर आप दूसरे तस्य हैं हम भागवतम वन्दे श्री चिंतन्द्रेन्द्रवस्यो वन्दे हम श्रीगुरु श्रीगुप्ता मुलाम श्रीगुरु परशुराम श्रीगुरु कम साधु जातम सहगन रहुना आम तमतम सभीतम साधुतम साधु भूतम पर्यंत सभीतम श्री कृष्ण चिंतन्द्रेन्द्रो श्रीला राम श्रीकुमारन सहगन लेताश्री शाहम नितांग श्री आगमनो मनो भूजो मुखं तावराव संकीर्तनैत पितरं कंलाय पाक्षो विष्णुं धरं विमानं जीवधर्मपालो परदेश भक्तिनरं करनावतार वन्दे कृष्ण पदारविन्दं मूलं यस्मिन् पुण्य दुशं वक्षो जत्र नेत्रते रससिद् भोंगराज सता काश्मीना तंशनो यिमुणो प्रस्यते कस्तुरीकं तीर्मम श्रीगंधम नखचंद्रकान्ति लहरी निर्व्याय मादनोते नावस्यष्ठम अनुवत्सति उत्तमत्स्वोपम रूपं तस्य अग्रणि गुरुप्रीं माभि दृष्टो प्राकीमु पराधांतं जीवरमभू राज्ञा महाआशां प्राप्तो यस्य कृत्क्रिया श्री वरुण तांग नकोस नारायण नमस्कार किनारे चीन वरुण तांग देवी मिसार सुती व्यासं प्रतो जलदीरे वांचाकर तो पर्वतशिखर पास मुझे उच्च प्रतांग पांग विरोध व्यस्त विरोध दुःख हेश्वरी सनातन प्रभो कर्मण्व राशि हेल्पु दुर्गत जनेहिक दयालु लोगो श्री सर्ग पुटी माने सामान्यता जिसको दाएगो। दाएगो। दाएगो। दाएगो। दाएगो। दाएगो। जिसको सामान्यता संद नहीं किया जाए नि माना जाए प्रेम में वह भी परम परम कर्मीय बन जाता है क्योंकि यदि वह श्री कृष्ण सुख कामना के केंद्र में रहता और कृष्ण सुख कामना कृष्ण प्रीति की प्राप्ति हो इस लक्ष्य को धारण करके में में में सामाजिक व्यवस्थाओं जिन वस्तुओं को निंदित कहा गया वे भी यदि कृष्ण प्रेम को बढ़ाने वाली हैं और सेवा में हेतुअ करके सेवा में कहीं प्रयोजक और उन सेवा को बढ़ाने वाली बन करके उद्दीपन तो प्रयोजन और उद्दीपन दोनों यदि वस्तुएं बनती हैं तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था एथिक्स में यदि धर्मशास्त्र है तो धर्मशास्त्र में नीति में जो कुछ भी वस्तु निर्मित है वे भी परोपरम विराजमान होंगी और एक शब्द में कहा जाएगा कि प्रेम की गति सर्व के समान सदाप्रेमी अहे प्रेमणा स्वभाव उपला पूरा ग्रंथ इसी एक सूत्र के ऊपर लिखा गया है कि अहेवि गति प्रेमणा स्वभाव उतला प्रेम की गति सर्व के समान स्वाभाविक रूप में उजी होती है प्रेम का तात्पर्य है कृष्ण सुख एक तात्पर्य चेष्टा यदि ये चेष्ट प्रेम की चेष्टा है तो निंदनीय वस्तु पर भी परि बन जाएगी और प्रेम की चेष्टा नहीं है तो केवल धर्म का पालन केवल कर्मकांड का पालन केवल ज्ञान का पालन वह भारत ढोने के समाधान हो जाएगा इस मूल आधार को लेकर के यहां श्री रसोत्तम सिंह भूसोरपा कर रहे हैं कि यत्र असंत एक संता के इस प्रेम नगर में धर्मशास्त्र समाजशास्त्र और कानून उनकी दृष्टि से जो असंत कहलाते हैं वे ही यहां पर संत हो जाते तो धर्मशास्त्र में में एथिक्स में जो निंद है वे भी यहां पर बंधनीय हो जाएंगे और जो वहां पर बंधनी है उनको यहां पर दूर से यहां जोड़ दिया यदि कृष्ण सेवा नहीं तो ये रस्ती नीति बड़ी तो इसी के विषय में कह रहे हैं कि अन्यत्र गीता, गीता, भव विषय संता, तब हंत सखे प्रेम पत्थ में गीता क्या संतर्भ पत्र रचना भाषा जैसे शास नास्तियों की सेवा करने के लिए सना आज जो करके ये उनका अनुसरण करती रस करता कर पीत गीता कि अन्य लोग जिन्होंने गीता ज्ञान को पी लिया है सारे गीता ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता पांच तत्वों का निरूपण कर दिए श्री गीताभूषण भाष्य में बल्ले विद्याभूषण ये रूपण करते हैं कि पांच तत्वों का रूपण किया गया एक है ईश्वर जो कि परंपरा में पर उपास्य है दूसरा है जीव जो कि ईश्वर का अंश होकर के उपासक में गाय है और चेतन तीसरा है जड़ जो के प्रकृति है और जो भोग्य रूप में भी विराजमान चेतन नहीं भी है वह भोग्य रूप करके विराजमान चौथा तत्व जो भगवद गीता का प्रतिपाद्य है वो है कर्म। कर्म का तात्पर्य है प्राग अभाव अर्थात जिसका पहले अभाव था हुआ, जब तक कर्म नेहरू किया है तब तो तक कर्म का नहीं मिलेगा तो प्राण भाव पर अनादि कर्म का दूसरा विशेषण है वो अनादि है तीसरा विशेषण है विनाशी भोज के द्वारा या ज्ञान के द्वारा उसका विनाश हो जाएगा और चौथा विशेषण है पूर्व प्रयत्न निष्पात मनुष्य के द्वारा ही उसका उत्पादन किया जाएगा और पांचवा विशेषण है कि भोजलाद कारण वह आगे के भोगता का कारण बनता ऐसा जो भगवत शक्ति रूप तत्व तो है उस भगवत शक्ति रूप तत्व को हम कर्म कहेंगे दोबारा दोहराते प्रा भाव अनादि विनाशी प्रयत्न निष्पाद्य भोग ऐसा जो है उसका नाम कर्म ये पांच विशेषता जिसमें तो उस कर्म तत्व का किया गया है पांचवा तत्व भगवत गीता में जो प्रतिपाद्य है वो प्रतिपाद्य है काम भगवान की ऐसी शक्ति जो कि सत्व तम इन तीनों गुणों में जो विकार उत्पन्न करती है चेष्टा उत्पन्न करती है कभी शत्रुगुण को बढ़ाती है कभी रवि को बढ़ाती है कभी तमुगुण को बढ़ाती है तो तीनों गुणों में विकार उत्पन्न करने वाली सन के ऊपर शासन करने वाली जो शक्ति है उसका नाम है का तो इस प्रकार ईश्वर जीव जगत काल और कर्म इन पांच तत्वों का विवेचन करने के लिए श्री श्याम ने गीता शास्त्र का उत्पादन किया और इन पांच तत्वों के विवेचन के द्वारा यह दिखलाया कि जीव का अंतिम फल वह शरणागति के द्वारा ही उसे परम फल की प्राप्ति तो होगी और अन्यत्री गीता जिन्होंने गीता लिखी गी है गीता के अठारह अध्याय है इन अठारह अध्यायों में श्रीमद् भगवत गीता छह अध्यायों में निष्काम कर्मियों का वर्णन करती है छह अध्याय वे भगवत भक्ति का वर्णन करने वाले हैं और पीछे के छह अध्याय वे ज्ञान का वर्णन करने वाले हैं। इस से इनके इनके द्वारा द्वारा होकर के विराजमान है और उसको भी कहीं योग के रूप में नोबर किया गया अठारह योगों का है नगवदगीता में और योग का तात्पर्य है कि जहां अर्जुन का विशाल भी योग बन जाता है योग का तात्पर्य है प्राप्त साधनों का लक्ष्य प्राप्ति के लिए जहां उपयोग हो उसका नाम है योग तो विशाल भी जहा भगवत प्राप्ति का एक साधन बन जाए इसलिए भले वो भूमि भाग है कृष्ण बचन नहीं है तो कृष्ण तो तो इसके बाद में संजय इन वचनों को सुन करके हर्षित हो रहा है और कह रहे हैं कि मैं परमपरा में आनंदित हो रहा हूँ ये वचन भी भूमि के समापन के रूप में है संपूर्ण गीता को भी भगवत बचन रूप कह दिया गया पहले छह जो अध्याय है उन छह अध्यायों में कर्म को कर्म योग बनाने की प्रक्रिया का आयोजन किया गया है कर्म कर्मियों बनेगा तप जबकि चार चीजें अपनाई जाती पहली चीज मैं कर्म करने वाला नहीं तो थी दूसरी चीज कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए निष्कामता तीसरी चीज बुद्धि युग अर्थात मेरी जितनी भी चेष्टाएं हैं वो कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में लिंक हो जाए, के साथ में जुड़ जाए किसी का नाम है और चौथी चीज है कर्म कि किया है तो कर्म का फल मिलेगा मिलेगा क्रिया है तो प्रतिक्रिया होगी होगी परंतु प्रतिक्रिया यदि हो रही है तो उस क्रिया को उस प्रतिक्रिया को भगवत समर्पण कर दिया जाए तो कर्म समर्पण तो इस बुद्धि निष्कांता बुद्धि को मन को शुद्ध करने का मात्र सर्वोत्तम हुआ है एक तो सर्वोत्तम हुआ है ऐसे योग को अपना करके छ्या छह अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन है बीच के छह अध्यायों में भक्ति योग का वर्णन है और उस भक्ति की महिमा का अत्यंत गायन किया गया और नवम अध्याय में तो विशेष रूप से कहा कि ये राज विद्या और राज योग है विद्या नाम राज इसलिए इसका नाम राज विद्या कहा गया राज योग योग का राजा होकर के ब्राह्मण इसलिए इस भक्ति योग को राजाओं का योग कहा अत्यंत अत्यंत महिमा का राज विद्या राज विम पवित्र महिमोत्तम इससे बढ़कर के कोई पवित्र करने वाली भक्त नहीं है उत्तम नहीं है ये विशेष रूप से नौरव अध्याय में भक्तियों का किया की समर्पण बात कही गई और अत्यंत तो उस स्थिति में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए फिर पीछे के छह अध्यायों में ज्ञान योग का तेरह से अठारह तक जो अध्याय है उनमें ज्ञान योग का श्री बदवीता में निरूपण किया गया और सप्तम निरूपण करने के बाद में फिर निष्कर्ष रूप में यह कहा गया कि सर्व सर्वभुतम हुआ शून्य में परम प्रचार अब निष्कर्ष दे रहा हूं अठारहवें अध्याय में श्री कृष्ण चंद्र निष्कर्ष देते हैं कि सर्वपुहत गुहतम क्या करके राज जो जो में में थे उसी को अंत स्थापित करते कि हम तो तम वस्तु है उसको मैं तेरे सामने नाम और वो ये है कि मन मरना मध्य माफ समझते हो मुझ में चित्र और यह निष्कर्ष देते हुए अंक में कह रहे हैं कि जहां भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी भक्ति ही होकर के होगी भक्ति के द्वारा जैसा मुझे प्राप्त किया जा सकता है वैसा किसी दूसरे प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो इसी के आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि जो सोचती न, न वृत्ति है और मन की वृत्ति समाप्त पर ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा जैसे जब तक ईंधन है तब तक, तक अग्नि रहेगी ज्ञान स्व पर विरोधी है वह अज्ञान को तो भी खाता है और जहां रहता है उस अधिष्ठान को भी खाता है ज्ञान बुद्धि में रहता है, तो बुद्धि और मनोवृत्ति जैसे दिए की लौ अंधकार को भी खाएगी और अंधकार के साथ साथ जिस बत्ती में दिए की लौ है उस अधिष्ठान को भी अपने आश्रय को भी खाएगी तो ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके मनोवृत्ति को भी नष्ट करता है और जब मनोवृत्ति नहीं रहेगी ईधन नहीं रहेगा तो फिर ज्ञान भी रूप में रहेगा वह कहीं प्रकट कार्य करने वाले रूप में नहीं रहेगा अर्थ क्रिया कार्य रूप में वो नहीं रहेगा वह स्वयूप रूप में तो रहेगा इससे ज्ञान स्वरूप रूप में आत्मस्वरूप तो रूप में ज्ञान रहेगा परंतु तो अर्थ क्रिया का में ज्ञान नहीं रहेगा क्योंकि भक्ति दिया की लो तब तक, तक है जब तक भक्ति है भक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं ऐसी स्थिति में ज्ञान का लय हो जाएगा परंतु तो भक्ति का लय नहीं होगा इसलिए जो मूलभूत हो गया है लगभग मूलभूत हो गया है प्रसन्नात्मा है जिसका मन आनंद में स्वरूप में स्थित हो गया है न सोच न कांक्षा कर रहा है वह सब होकर के सममान है वह ज्ञान के लय हो पर भी मत भक्ति लड़ते पर उसने पहले सत्संग के कारण जो भक्ति की थी वो भक्ति नष्ट नहीं होगी भक्ति बच जाएगी बहु मूल की दाल फिटक रही थी उसने हाथ में पैर थी एक अंगूठी उसमें लड़ा हुआ था एक हरे रंग का हीरा पन्ना टूटने में फटकने में पन्ना निकल के हरे रंग का मिल गया वो ढूंढ रही थी सास बोली बेटी क्या ढूंढ रही है बड़ी बोली बोल मां अंगूठी का वो कहीं वो ही तो नग जो था वो तो लगी ना हो गया है। वो तो तू कहीं गई तो तो नहीं नहीं कोई यहीं बैठी बात नहीं दाल के ढेर में होता तो कोई बात नहीं जाता है बात नहीं आ, कि सारी की सारी दाल वे इतनी वे कोई बात नहीं बच्चा है। उससे सारी दाल कर दी दाल जब की तो जो दाल दाल थी वो तो गल गए जरा सा करछी लेकर तो उसने जो नीचे हिलाया सो खर, -खर बोले, हीरा ही जैसे ही उसने मिताल करके जो खर, -खर बोल रही थी चीज उसको जो निकाला सो ही कर्छी में वो पन्ना का जो दाना है वो पा गया जो उसे पाली सासू की मिल गया मिल गया पालिया पालिया ऐसे ही मत भक्ति लभते पर ज्ञान ज्ञान तो नष्ट हो गया पर भक्ति नष्ट नहीं हुई मतभक्ति लगते भक्ति चरंतन है ज्ञान है सात्विक सात्विक होने के कारण ज्ञान अधिष्ठान के नष्ट होने पर बत्ती के जलने पर जो ज्योति है वह महाज्योति में जाकर के लीन हो जाएगी स्वयंभूत हो जाएगी परंतु तो, भक्ति वह चिन्हय है होने के कारण भक्ति भक्ति है। है? प्राप्त कर ली वो भक्ति ही सब सर्वश्रेष्ठ नौकर के विराजमान है इसलिए श्री कृष्ण अंत में प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि से है, है। पर्ण पर्ण मैं प्रिय प्रिय मिति ततो परम परम परम तू मेरा इष्ट है है इसलिए तुझे सार की बात तुझसे कि मन मत, मत ये अंत में कहा और अंत में कह के फिर चरम श्लोक के माध्यम से अंत में निष्कर्ष पर सर्वधम पर माने तरह तो तो जितने भी धर्म हैं धर्म चार प्रकार के चारित्य नैमित्य प्राश्चित और परिसंख्या या अपवाद परिसंख्या कहे अपवाद कहे एक ही तो चारों प्रकार के जो धर्म है नृत्य धर्म का तात्पर्य है असंध्या और ये हो गया नित्य धर्म में धर्म हो गया ग्रहण आए तो स्नान करे ग्रहण आए तो दान पिता के भोजन ये हो गया कर नैमित्यमुख देश काल के समय जिस काल को किया जाए प्राश्चित का मतलब है कि कभी पाप बन गए हैं तो उनका निराकरण करने के लिए गंगा स्नान मुंडन दान वृत कुछ प्रायश्चित इनको करें ये होंगे प्रायश्चित और परिसंख्या का तार्त्तव्य है कि यदि किसी चीज को हम सर्वदा नहीं कर पाते हैं तो उसको कहीं सीमित करने के लिए उनका सेवन करें जैसे अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते हो तो मोद व्यवहार धर्मानुमोल काम का व्यवहार नहीं नहीं नहीं। जब नहीं कर सकते हो पालो तो परसंख्या सीमित करते हुए लिमिटेड करते हुए किसी चीज का पालन करें तो सर्वधर्मान सब धर्मों का त्याग करते सर्वधर्मा का नृत्य नित्य आयोजित परसंख्या सभी प्रकार के धक्तों का त्याग करके केवल नाम का आश्रय मिलता है परित्यज्य परित्यज परित तात्पर्य है कि इनमें साधन बुद्धि का त्याग करें हो सके तो इनका स्वरूप तहत्याग श्री रामानंद भगवान श्री रामानंद भगवान विशेष रूप से कहते हैं कि कर्म का स्वरूप तहत्याग करना उचित नहीं है कर्म में साधन बुद्धि का त्याग अर्थात ये विचार करेगा कि कर्म के द्वारा मुझे प्राप्ति हो जाएगी ये साधन बुद्धि का त्याग तो कर परंतु कर्म क्योंकि सर्वदा बचाने वाला है सबकर्म वर्णाशन धर्म इसलिए एक वैष्णव गण भी उनका सामान्यतः पालन करते हुए है। तो देव का तात्पर्य है कि सन्यासी हो गया है तो उनका स्वरूपता त्याग कर लेगा जिनका त्याग करना है जब उसने प्रश वाक्यों को बोला है ये कुछ वाक्य हैं चार वाक्य इन चार वाक्यों का यदि वो संन्यास के समय वो उच्चारण नहीं किया तो उनको प्रेष वाक्य कहते हैं भू शब्द का प्रयोग करके मैं संन्यास ग्रहण करता हूं ऐसे व्याहतियों को कहकर के जो संन्यास ग्रहण करना है उनको प्रैश वाक्य कहा गया चांद आए हैं तो भूगोव्यादि जो व्यक्ति है उनके द्वारा उन बात्यों का उच्चारण किया जाता है तो उन प्रेष वाक्यों का उच्चारण करने पर वो कर्म से मुक्त हो जाते है यज्ञ करने के बाद में संन्यास के ग्रहण करने की एक विधि है तो उसमें प्रईशवाक्यों का जब उच्चारण नहीं किया है या उच्चारण करने के बाद में जिनको त्याग किया है तो सर्वान परित परित्य है तत्व तो में तो तो से कर्म करने का अधिकार नहीं है यदि श्रद्धा उत्पन्न हो गई है तब भी कर्म से मुक्त तो हो गया है फिर भी एक श्रद्धा वाल व्यक्ति कहीं वर्णाक्षर धर्म का पालन करता है एक भक्त तो को यह अच्छी तरह से पता है कि अपवित्र पवित्र वा यह स्मरण पूर्वी का क्षर ठाकुर का स्मरण करने से पवित्र हो जाऊंगा नाम उसके असुविधा नहीं है पंथ फिर भी एक भक्त मित्र स्नान करता है जब करने के पहले वो स्नान करके पंत कपड़े पहन करके फिर जब करता है जब तो उसको नाम में पूरा निष्ठा है पंथ फिर भी वो विचार करता है कि मेरे शरीर के पापी के ऊपर नाम भगवान का स्नान करने से पवित्रता होती है तो स्नान वो भी करूंगा तो नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करके फिर अपना जब त्याग करना का त्याग नहीं कर पवित्रता पवित्रता शास्त्र की जो विधि है उसका वह पालन करते हुए ही ग्रह होता है पालन करवाने के रूप में तो निर्वृत्ति तैयार होगा कर्म के द्वारा जब तक उसमें अधिकार की प्राप्ति हो गई तब भी वह कानून मानव का शास्त्रीय नियमों का पूरी तरह से पालन करता है और में जो उपयोगी है उन शास्त्रीय अपनाता है जो कानून अब उपयोगी नहीं रहे ऐसे कानूनों को जो अपडेट नहीं है ऐसे कानूनों को छोड़ देता उनको छोड़ देता एक बुद्धिमान दे। तो वक्त कुछ छोड़ देता है कुछ अपना पूर्व में वर्णाशिक व्यवस्था को भी अपना पूर्व चल रहा है तो भगवान कहते हैं धर्मान धर्मों में को प्राप्त कराने वाले हैं इस साधु बुद्धि का त्याग किया उसने मन में विचार करेगा कि कृष्ण प्राप्ति तो मुझे नाम नामजप से मिलेगी तो नाम जब के पहले मैं जो स्नान कर रहा हूं जो दान इत्यादि कर रहा हूं ये कहीं भजन में उपयोगी होकर के देते इसके उनका स्वयंता त्याग नहीं है पर उनमें साधर बुद्धि का त्याग और श्री रामायण भगवान विशेष श्री संप्रदाय में श्री संप्रदाय के सभी संप्रदाय जो वर्णा जो एक शौच आशौच की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को अपनाते हुए वह वर्णाश्रम धर्म का त्याग नहीं करता है उसमें साधर बुद्धि का त्याग करता है दी का ये मोक्ष को प्राप्त करेंगे साधन का त्याग करता है उनका स्वरूप नहीं करता है मां एक मुझे अनंत की मेरी तू शरण ग्रहण कर शरण के तीन अर्थ शरण माने धरती जमीन आश्रय जाप जहा हम खड़े हैं शरण माने छात्र रक्षा, शरण वाले साधन शरण वाले आश्रय शरण माने रक्षक शरण वाले साधन माने शरण तो शरण वाले तीन भगवान ही मेरे आश्रय है मेरे भजन को बनाने वाले भी भगवान हैं और भगवान ही मेरे साधन हैं, नाम जो है ये साधन नहीं है कृष्ण ही मामले का शरण वह शिष्य मैं धर्म तो तो मुझे लगेगा तो भगवान देते हैं कि सब पाते वो मैं तुझे सभी बातों से मुक्त कराऊंगा हाँ, मेरा धर्म छूट गया अब माधुत्री करने के लिए जाता हूँ न जाने किस घर में कैसा आचार है क्या है क्या नहीं है कोई माधुतरी लेकर के आता हूं उनको तो, तो उनसे अपनी जीवन में चलानी चाहती है ऐसा भी सोच करने की जरूरत माँ सोच क्योंकि तो तुम मेरी आज्ञा से ऐसा करो अपनी आज्ञा से नहीं कर रहा ऐसे भगवान नाम करते है और ये जो अंतिम श्लोक है श्री इसे में तो कहीं मंत्र दीक्षा के रूप में भी दिया जाता है जहां अन्य तीन मंत्र दिए जाते हैं द्वारा मुख्य रूप से अष्टाक्षर मंत्र और इसके बाद में प्रपत्ति मंत्र और अंत में यह जो मंत्र है ये श्लोक इस चरम श्लोक को तो भी मंत्र के रूप में दिया गया। और दीक्षा में मंत्र दिया गया चौथे मंत्र तो चरण मंत्र की ऐसी अद्भुत विशेषता ये विराजमान हुई तो गीता उसका कहना क्या तो यहां पर कह रहे हैं पीत गीता जिन लोगों ने गीता के सारे रहस्य को ये गीता का रहस्य है अंत में शरणागति इस शरणागति को जिन्होंने पी लिया भाव गीता जो संसार से भयभीत हो रहे हैं और विषय वासना गीता विषय वासना का त्याग करके जो विराजमान है अन्य शास्त्र में उनको ही संत कहा गया संता परंतु तो मेरे इस प्रेम पत्तन में जब व्यक्ति आ गया तो प्रेम स्वाभाविक रूप में कृष्ण सुख मूलक है आंकुल्युश् यह चाबी है पूरी जितनी भी भक्ति है उसका उसकी चाबी है आनुकूल्य कृष्णानुषित कृष्ण को सुख मिले इस भावना से जहां भक्ति की गई है वहाँ पर ये जितने भी गी जितने भी शास्त्र हैं ये सब वहां पर और संतों की जो के जो लक्षण ऊपर किए गए संतों के तीन लक्षण ऊपर किए गए गीता गीता शास्त्र का जिनको अध्ययन हो भव गीता संसार से डर रहे हो और विषय वास्ता भीता विषय वास्ता से वैराग्य हो गया हो ज्ञान हो वैराग्य हो और संसार से भयमुक्त होना चाहते हैं मुरुक्षा हो तीन चीज कहें मुरक्षा ज्ञान जिनको हो और वैराग्य हो ज्ञान वैराग्य मुरुक्षा ये तीन चीज में है उनको कहा जाएगा संत पर हमारे इस प्रेम पत्थन में आकर के न मुमुक्षा की जरूरत है न बैराग्य की जरूरत है और ना यहां जीव बिम्म के ऐकानी की जरूरत है ये तीनों जहां मुक्त हो गए हैं हंत सके प्रेम पत्थर गीता, ऐसे अभी सके प्रेम में ऐसे लोगों को ही में गया है तो यहां के कौन है? वो जो संयुक्त इस को अपना करके चले हैं इस केंद्रीय भाव को अपना करके जो चलते हैं वे ही सर्वोत्तम के विराजमान हैं और ऐसे जो सर्वोत्तम हैं वे ही संसार उनको भले असंत कहता रहे पर वे ही यहाँ पर संपर्क होकर के विरास को प्रदान के, अब सैतीस पर एक उदाहरण देते हैं इसमें के कि जिसने कृष्ण सेवा कामना धारण कर ली है इस कृष्ण सेवा कामना से उसका कल्याण होता न ज्ञान ज्ञान का तात्पर्य है जीव को ब्रह्मता कल्याण प्राप्त नहीं होना पर हो जाएगी वैराग मात्र से चरणार की प्राप्ति नहीं होगी हो। संसार से वैराग्य करते हुए कहीं ना कहीं ठाकुर से आसक्ति रखनी होगी तो केवल यदि ज्ञान है केवल वैराग्य है तो प्राय न भरे उसे परम श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी इसका मतलब है कष्ट सेवा सुख उसे नहीं मिलेगा केवल ज्ञान वैराग्य से उसे सेवा सुख की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए भक्ति और मेरी भक्ति से जो युक्त है ऐसा योगी जो और जो बुझ में चित्र लगाए हुए हैं वह न ज्ञान नैराग्य में प्राय श्लोक होते उसको केवल ज्ञान के द्वारा सेवा सुख नहीं मिलेगा केवल वैराग्य के द्वारा सेवा सुख नहीं मिलेगा सेवा सुख मिलेगा भाव से इसलिए श्री बल्माचार्य चरण करके भाव भाव या श्रद्धा भगवान भाव रूप है और भाव की शुद्धि भावना के द्वारा ही ठापुर के साथ में जो भावात्मक प्रश्न है भाव को ग्रहण करने वाले प्रश्न है उनके साथ में जब तक लौकिक संबंध भाव नहीं रखा जाएगा तब तक, तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं है। इससे ऊपर से ये व्याख्या जो है वो बड़ी कठिन है मतलब एक एक सदी में आता है कि भक्ति से जो युक्त है ना ज्ञान वैराग उसके लिए कल्याण आ रही है इसका मतलब है केवल ज्ञान और वैराग के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति दुष्ट सेवा की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं होगी व्यक्ति को सेवा की प्राप्ति होगी भाव के द्वारा भाव का भाव, भाव रूप भगवान मानिए प्रेमय प्रेम से बसीमुक्त होने वाले भगवान भाव के द्वारा ही श्रद्धे इसी आम कूल्य में कृष्णशील और पूरा लेने के जितने भी इकतालीस जो यहाँ पे दोनों आवाज दिए गए धर्म और धर्म आदर और अनादर ये जितने भी विरोध आवाज दिए गए इन सब का मूल आधार है आमकूल में कृष्णशील ये चाबी है भाव कि कृष्ण को सुख मिले ये भाव है तो जगत के जो आदर है वो हो जाएगा जगत का हो जाएगा आओ इसी तरह से यहां पर एक यह कहा नारायण का आश्रम स्वर्णापुर दर्शन जो नारायण पर है वे कहीं भी भयभीत नहीं होते हैं स्वर्ग अपर इन तीनों में भी जो एक सी दृष्टि रखते हैं माने स्वर्ग मिले और कृष्ण सेवा नहीं मिले तो स्वर्ग भी नरक है नरक मिल क्या है परंतु कृष्ण सेवा मिलती रहे तो नरक भी स्वर्ग बल राजा के लिए श्री बाम भगवान का सत्संग मिल रहा है इसलिए सुतन लोग भी स्वर्ग से श्रेष्ठ है और सुन लोग को चिन्मय धाम के बीच में ही गिना भले का पर तो लोग को पर पर नहीं माना उसकी मेहमत आएगी क्योंकि महाभारत विराजमान है और बामु भगवान महाभत विराजमान है प्रहलादी जैसे विराजमान है अतः सुतल लोग भी चिन्मय लोग होकर के गिराज तो स्वर्ण अपैर और अपैर मिल गया कुछ सेवा लिंग मोक्ष मिल गया कुछ सेवा ली मिली तो वो तो जन्म कैद हो गया उससे द्वारा ब्राह्मण मोक्ष में पहुंचे हुए अपने पुत्रों को शुद्ध धाम से मोक्ष से निकाल करके श्रीकृष्ण सेवा में डालता है और नाक में रहकर के भी वो व्यक्ति परमेश्वर इसलिए राम में में सेवा करते हुए, भले ऊपर से देखते में, संसार परंतु भव वेदना कैसी होती है इसको हम नांद रखते ये है कि जैसे सामान्य गृहस्थी है संसार में पड़े हुए बेटा बेटी के प्रेम में ऐसे कृष्ण प्रेम में ही पड़े हुए हैं नंद कृष्ण प्रेम में पड़े हुए हैं यशा जी कृष्ण प्रेम में पड़े हुई है, है।, है। राधिका अपने उनके प्रेम में पड़ी हुई है तो लगता यह है कि सामान्य यही परमिया होकर के सबके साथ निवासी हो जाएंगे तो कैसी होती है कृष्ण के प्रेम के कारण इनकी संसार में में भी होकर के के हुआ और और आनंद तो कोई तो तो चर्चा है ही नहीं ये कृष्ण की चर्चा को भी कहीं रस्म करके ही मानते हैं कि हाय जब तक कन्हैया का जन्मदिन था हमारे में रात को संकीर्तन होता था नारायण नारायण खूब कीर्तन होते थे पहर, पर जब से कन्हैया ऊपर हुआ है है इस क्या ऐसी भान हुई है कि कोई नारायण का नाम लेता ही नहीं है सर आज कधन ने ये किया आज क्या ये किया आज के ये उधर किया वहां पर माकर चोरी करने के लिए गया आज वो ये कर रहा है आज ये पृष्ठ पृष्ठ की चर्चा है हम संसार में बेटा बेटी भी कितने उलझ गए पहले कैसा सुंदर नारायण स्मरण होता था अब तो बिल्कुल होता ही नहीं भजन बिल्कुल ही छूट गया है क्या हो गया है इसलिए अब नारायण कैसे कृपा करेंगे कैसे होगा होगा अब क्या करें किसी तरह से हमारा बेटा चलो किसी तरह से पल बड़ा हो जाए फिर भजन करें एक बात का जो काम है हैं, है। और संसार की कष्ट इसको नहीं जाना, कृष्ण पालन रूप कष्ट को, को ही ये परम स्वरूप करके ही मानते हैं नारद नौ वेदना और यही बात आ गए कि उधर कहते हैं कि माने तो सुगंध इनको धारण करके हम इस माया को सहज में ही पार लेंगे। इसलिए श्री ब्रमाचार्य चरण आप श्री यम्माष्ट में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि स्वभाव विजय भवे बलत बल्हश्रीय भरे श्री, श्री यम्माष्ट के रूप में कहते हैं कि उस्मार्श शुरू करने सकल का आत्मजी सरल तलाश तक में तब मोटा परिधि सूर सूतेर मोटा समस्त दुनिया के चरों तो भवत वही मुद्दे लगते हैं तथा सकल सिद्धारों मनुष्यों के स्वच्छंद दर्शनी सोहाब विद्युत आवेद परित बलवश्वी हैं श्री यमनाजी का जो स्मरण करते हैं पर श्री श्री आठ आठ जो जी करते है कि में जो हैं करते कि में का गया रेणुक काम तो जो आठ सिद्धि निरूपण की गई उन आठ सिद्धियों का सिद्धि प्रदान करने वाला ये श्री यमुनाष्टक है और इस यमुनाष्टक में आठवीं सिद्धि क्या है आठवीं सिद्धि है ठाकुर ये आठवीं सिद्धि स्वभाव विजय तो स्वयं ये मेरा है यह श्री कृष्ण का भाव विजय करता है मन प्रेरित करता है श्री हरे ये कौन कह रहा है मैं बल्ह जो श्री हरे श्री तो है कि श्री किशोरी जो और श्यामस्थ का ब्रह्मचारी का श्री हरि का श्री मुकुंदेश्वरी श्री स्वामी जो और श्री इनका जो उन श्यामस्रि का जो भाव है वो हरे का भाव उन माखन चोर का वो भाव वह विजय वह भाव विजय करता है जैसे राजा आज विजय करेंगे इसका मतलब है है कि कहीं कहीं कहीं विजय विजय माने के ऐसे ही स्वभाव करता है। वह कहीं यात्रा करता है हम तक पहुंचता है हम अपने। तो हमको अपना स्वभाव विजय वो कहते हैं बल श्री हरि हरिजान में श्री किशोर जी के दास श्री हरि की दासी यह हनुमान पर श्री भगवान बगवा जाए ये कह रहे हैं कि स्वभाव ये जो भक्ति है वो भक्ति में सेवा की कामना आंकुल्यमशीलन वो यदि है तो श्री कृष्ण उनका भी भक्ति के हृदय में यह भाव हो जाता है कि यह व्यक्ति मेरा मेरी दास है और इस बात को तो लेकर बड़ा झगड़ा श्री रसको तलने लगती है किशोरी जी से बंदूक रहा है कि बे कृष्ण तुम्हारा रसको तारा है तुमने तुम्हारा क्यों कहा यू क्यों ने कहा कि मेरा रसकोत्सारा है मैं तब पसंद होता जबकि श्याम सुंदर से तुम यह कहती कि मेरा, तुम ये हाँ, हाँ, मेरा ये रस तंसा रहा है इसे संभाल तुमने ये क्यों कहा तुम्हारा मेरा ये भाग्य नहीं है कि आप मुझे अपना करके माने कब अपना करके मांगोगे तब मैं संतुष्ट होगा ये जहां पर श्याम सुंदर किशोर जी ने बीच में बंटवारा हो गया कृष्ण <laughs> का दास बंधन नहीं चाहता हूँ तो राह बंधन चाहता ये ये अनुमान जहां धारण किया था। तो की ये ममता की ये अपूर्णता दे, दे रहे हैं रही है सैतीस पैंतीस द्रोधासर्म शास्त्र में जिसको असती कहा गया वही प्रेम प्रेम में नगर में नगर परम पर सती होना है संते अब संहिता पथ जामी कृष्ण राय लोग उसके पास में देखने के लिए बहुत से वैध आए एक सखी ने आकर के कहा अरे सखी क्या बीमारी है देख शास्त्र में, में आयुर्वेद बड़े बड़े औषधियों का वर्णन किया गया रोग का निदान वह बताया गया और निदान होने के बाद में फिर उसकी चिकित्सा भी बताई निदान कहते हैं मूल कारण निदान कारण है, निदान है मूल मूल मूल कारण कारण कारण डायग्नोसिस अगर पता लग जाए, तो चिकित्सा हो जाए और कारण पता नहीं लगा, है, लगा। तो बस टेस्ट करवा के करवास्ट हो दो टेस्ट होगा पुराने जो व्यक्ति होते थे वे नारी देख करके निदान कर लेते थे उसकी कुशलता आजकल के जो बैठते हैं डॉक्टर करते नहीं है नारी देख कर भी तुम पहचान दिया और पुराने वही ऐसे ही होते थे कि वही रोग निदान बहे वैद्य औहे सखी बातचीत कर रही थी नायिका की ये दशा हो गई है क्या करे ये उसके तकलीफ है ये तकलीफ है तो उस समय एक चतुर सखी आई बोली तो मैं करे नारी ज्ञान नारी शब्द के दो तो नारी नारी माले नारी चीज को देखते थे वो तो नारी और नारी का दूसरा अर्थ है नारी उस विरहणी का ज्ञान प्राप्त करके उस विरहनी के देख के, विरहनी के देख देख करके करके लक्षण तो मैं ज्ञान बात का निर्धारण कर लिया कि ही रोग निधान मेरी सखी के रोग का मूल कारण कौन है कोई पाला। <laughs> कोई है। कोई माखन माखन है है जो बात आ रही है तो किसी बल वस्तु में नहीं आ सकती है माखन और है सब माह माखन चोक में जो, जो बात अपने किसी किसी दूसरी भाषा में उस कहा सम्यक प्रकार से अनुवाद किया ही नहीं जा सकता है माखन चोर कहने पर चोर कहने पर जो आए वो वो किसी दूसरी भाषा में वो बात नहीं आ सकती तो वह वो मनमोहन रोग निदान इस रोग का निदान कोई है वह इस रोग का व्यक्ति भी वही है और औषधि बात है और औषधि भी वही तो ये निदान कह रहे हैं तो अनसखी एक सखी बोली यहाँ पर संतेह समूहता के रोगों को नाश करने के लिए अनेक अनेक की चरक आदि संहिताएं प्राप्त हुए हैं चरकूनि के द्वारा कही गई बहुत सारी संहिताएं लिखी गई है, है। वैद्य शास्त्र की अःवेद की चरक आदि बहुत सी संहिताएं हैं उनके द्वारा इसका उपाय किया जाए तो सखी कह रही है तो मेरी मैं जानती हूं। रोगी जितना अच्छी तरह से अपने रोगी औषधि जानता है उतना दूसरा नहीं जानता है रोगी जानता है कि कौन सी वस्तु तो मुझे फायदा करती है कौन सी नुकसान करती है वो अपने अनुभव से अपने जीवन यात्रा के अनुरोध से वो पहचान जाता है कि ये औषधि मुझे फायदा कर रही है ये फायदा कर रही है तो नायिका उत्तर देती है कि मैं इस अपने रोग की औषधि को जानती हूँ तो क्या औषधि है बोलो तो तुम जैसी असती का सेवन करना सती का का सेवन करने से काम नहीं चलेगा का, असती का जो नहीं है से जो करने वाली है है तुम जैसे असती का सेवन करना यही भावना वाली सजातीय यदि कोई वैष्णव मिल जाए सजातीय भाव वाली यदि कोई सखी मिल जाए तो उस सखी तो के द्वारा जैसा मेरे रोग का विदान होता जब कोई मुझे धर्मशास्त्र का भुट्टी पिलाए तो उससे धर्म का पिलाए उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है मेरा कल्याण तो अपनी सखी ललता विशाखा ये जो सखी है जो सखी मेरे हृदय के भाग को जानती है उन सखियों का सेवन भी है तो असती वही सती है और सती यहां असती हो हो जाए जाए चंचला और आ, पुल्ता, और स्थिति है रोग को नष्ट करने के लिए बहुत सारी संहिताएं बने चलक आदि संहिताएं विराजमान है परंतु कृष्णानुराग राग में श्री कृष्ण के इस अनुराग में असती संग असतियों का जो संघ है का जो संग है, वही एकमात्री होकर विराजमान है मेरे को जानने वाली ही एक मात्र करके तो को इसी प्रकार आगे कहते हैं के पक्ष धारक को चंचलन लोचगन मोचे की मांग सती झाड़पूक करने वाले जो है झोड़ा लेकर के या मौत पंख लेकर ले के उसे यहां पर कह रहे हैं बोल अरे सखी ये कौन है जिसका दर्शन करने मात्र से ही मेरी सारी दूर हो गई आज और मेरे मन में एक घुसा था। कौन है पात्र का पालन करो ये इस ब्रिज में हो गया पिशाच स्वधर्म का पालन करना पातिवृत्ति का पालन करना ये पिशाच और पिशाच को जैसे झाड़ने के लिए दूर करने के लिए ओझा जैसे मैनू पंख का मोल पंखी लेकर के झाड़ा देता है ऐसे ही क्योंकि क्योंकि मोल के पंखों को धारण करके कौन आदमी कौन सा ओझा है जो कि अति चंचल इस अति चंचल पिशाच को मुक्त कर रहा है तो अति चंचलम अपने नेत्र के द्वारा ही और मोरपंख धारण करके नेत्र भी जिसके मोरपंख के समान है ऐसे मोक पंखों की नेत्रों को और मयूर मुक्त को धारण करके ये कौन व्यक्ति है क्योंकि महान सती से करके मुझे कृष्णान रा गोपी तथी नाम तथी मन गोपी ततीना तती गोपियों की जो पंक्ति है वो पंक्ति कैसी है कृष्ण के अनुराग की आरती से जिनकी बुद्धि रही है कृष्ण अनुराग आरती से लसन मतीना जिनकी बुद्धि पू रही है ऐसी गोपियों के भाव को देख करके यदि सत्कृत तत्सत सत्क पति नाम यदि कोई पार्थिव वृत्ति का पालन करो एक पत्नी व्रत धारण करके पति वृत धारण करके विराजमान हो ये यदि कोई हमको धर्म का उद्देश्य हम नारी को यदि कोई इस का उद्देश्य दे कि तुम अपने पति में अत्यंत अत्यंत प्रीति रखते हुए विराजमान हो तो सती नाम और यदि हमको सती बनाने का यदि कोई उद्देश्य देता है तो सतान मतलब वो कुछ नहीं है संतों का तो ये है कि तो धारण करते हुए चंचलता धारण करते हुए कृष्ण से इसको इस तरह से रहना चाहिए गलत मैसेज देख गल समझिए मैसेज मैसेज इसका ये है कि जीव मात्र के वास्तविक पति हैं श्री कृष्ण पुरुष सबके सब श्री कृष्ण के प्रेमी जन होकर के विराजमान हैं, हम सब कृष्ण के हम सब के सब हमारे वास्तविक पति श्री कृष्ण अब जगत में जो पति बनाए गए वे केवल व्यवहार पति विमोच पति नहीं जब वास्तविक पति आ जाएगा तो जो प्रतीक पति है उसकी आराधना नहीं की जाएगी में प्रतिष्ठा में देते हैं राष्ट्र राष्ट्र लीला में एक पति का पति परदेश जाने लगा अपने पति से बोली कि मेरा मैं तुम्हें तो मेरा नियम है भोजन ना भोजन नहीं करूंगी जाओ जाओ ठीक है कहीं ऐसा होता है क्या जीवन रक्षा के लिए भोजन तो तुझे करना ही पड़ेगा बोलना मेरा नियम है कि मैं तुमको तो भोजन कराएंग ना भोजन निकल लाऊंगी बोल तेरे नियम की रक्षा करें तो मैं अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर के रख जाता हूँ जैसे ठाकुर जी को भोग लगाए इसी तरह से ठाकुर जी को भोग लगा करके एक थाली इसके सामने में ना, इस मूर्ति के आगे लगा करके इस मूर्ति में उनका कोई अंतर नहीं है मैं अपने संपूर्ण शक्ति को जैसे इसमें स्थापित इस कर करने चाहता हूँ ये पृथीक में लगा ली पृथीक पूजा कर रही थी इतने में ही एक दिन उसका पति लौट के आया और उसने के बाद हटाया के बाद खोले अब उस पति पिता के सामने एक समस्या आ गई के पति की सेवा कर त्याग करके वो द्वार खोलने के लिए जाए नहीं श्या सुंदर आप ही बता दो श्री कृष्ण को उसे उत्तर देना पड़ा कि जब वास्तविक पति आ गया है तो मिट्टी के पति की का पूजा करके उस पुतले को उठा करके कहीं बुखारी में होकर रखे और के पहले अपने पति उसका दरवाजा तो हम कर रही है जगत के पति हैं प्रतीक पति जबकि आप हो जीव मात्र के एकमात्र पति इसलिए जीव मात्र का करते आपके आराधना करना है जो ये लोग ये स्त्रियों को उद्देश देते हैं कि स्त्री के लिए पति ही एकमात्र गुरु है कोई गुरु नहीं होना चाहिए कोई दूसरा व्यक्ति गुरु नहीं होना चाहिए। उसके लिए पति ही परमेश्वर है कोई दूसरे पति की पूजा न करे बिल्कुल कहीं भ्रमित कर स्पष्ट रूप से बिल्कुल कहीं भ्रमित कर जो पति है वह व्यवहार का पति है वह मुख्य पति नहीं है में हमारा पति है जिससे उसकी आना हाँ उसके ही एक वैभव रूप में पति भी दिराजिमान है पत्नी भी दिराजमान है जो बात पति के लिए वो बात पत्नी के लिए भी कही गई दोनों के लिए एक बात कही गई इसलिए जो प्रतीक पति है उसकी आराधना नहीं की जाएगी आराधना करना जीव मात्र कर्तव्य है चाहे उसे प्रतीक पति मिला हो बंगला हो पानी हो वृद्धा हो सदमा हो विधान हो कोई भी हो उसका मूल पति विराजमान उससे भी आराधना करने के जो असती होना संसार जिसको असती कहना है माने अपने पति को छोड़कर के श्री कृष्ण की आराधना करना यही सतीत्व है जीव मात्र का वही मूल पति है संसार के पति प्रतीक पति पति नहीं साक्षात की मुख्य है की जाएगी इसके बाद में नंबर पर आएगा तो वो प्रतीक है। ये इसलिए इस बात आपको सर्व स कहा गया कि मधुरो मात्रों में सर्वोल के अभिचेमा मुझमें ही चित्र लगाते हुए साधक एकमात्र विराजमान ये ही सर्वश्रेष्ठी भूगल के विराजमान है श्री कृष्ण में चित्त का स्वाभाविक रूप से लज्जा इसका नाम है प्रेम लक्षण लगाया जा रहा है इसका नाम है साधक और प्रेम अंदर कहीं कही करके जा रही है और पानी अपने आप धाल की ओर जा रहा है अपने आप जाना इसको इसको हम प्रेम अपने आप नहीं जा रहा है ले जाया जा रहा है, जा रहा है इस के, के साथ इसको तो साधन है तो प्रेम रक्षण भक्ति का यू बढ़ कर यथा मनोगति अविछिन्ना जैसे गंगा की ओर दौड़ना स्वाभाविक रूप से दौड़ना उसका नाम कृष्ण ही परम परम प्रेमी होकर होते नाम है लक्ष्मी श्री रुक्मणी देवी देवी भी कहा कि जगत के पति कभी भी परम सुंदर स्परणीय नहीं हो सकते क्योंकि विधाता ने हड्डी का एक पिंजरा बना लिया उसने लिया उसने खाल मर ली जहा पर मुख में दुर्गंध आगन में कान में में बगल दुर्गंध मधमूत्र का आगार भी यदि इसके ऊपर खाल नहीं मरी होती तो जगत के सभी जीव हाथ में डंडा लेकर के ही मक्खी और कुत्तों से अपनी रक्षा करते हुए क्या सील होता ईश्वर <खाँगे> के करता है कि इस शरीर को खाल से दिया दुर्बंध और रक्त मांस, मांस इनसे युक्त यह शरीर ही सदा विरा रहता और सर्व श्राम श्रृगान इत्यादि से इसकी रक्षा करने के लिए ही सदा सदा चिंतित रहते जगत में सौंदर्य नहीं है सौंदर्य है अब आगे कह रहे हैं कि यात्रा एवं की समाप्त करना थे। चाह रहे थे थी। थी। करें। करें। अब ये तीन दृष्टा और जीत सैतीस तो बोलिए और तीन को अट्ठी आगे है एक है है एक, तारी तारी और एक पर। ये तीन पर के, पर के, आगे समय हो गया। फिर पर फिर परसों से ऐसा आदेश मिला है कि श्री सार से सब ऐसा भी किया जा है जैसे आपको